ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हो रही है संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार जो आत्मविद्या को कर्मिनिष्ठ तथा कर्म संबंधी मानते हैं उनके इस मत का निराकरण कर रहे हैं आत्मविद्या कर्मनिष्ठा नहीं है और कर्म संबंधिनी नहीं है यह बता करके इसे बताना प्रारंभ किया न परमार्थ विज्ञाने फलादर्शने क्रियानुपपत्ते इस आठ नंबर पृष्ठ पर प्रथम प्रथम पंक्ति से यह बताया गया चर्चा करते करते कि कर्म में आत्मज्ञानी का प्रवर्तक कौन होगा वह प्रवर्तक क्या पुरुष विशेष होगा या वेद होगा तो पुरुष विशेष होगा यह प्रथम पक्ष बन नहीं सकता क्योंकि समस्त प्राणियों का प्रवर्तक अंतर्यामी रूप से जो प्राणी मात्र के हृदय में स्थित परमात्मा है उस परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव करने वाला ज्ञानी भी अपने आप को केवल स्वयं की वेष्टि उपाधिभूत कार्यक्रम संघात में ही विद्यमान नहीं समझता अपितु प्राणी मात्र के हृदय में अंतर्यामी के रूप में स्वयं का अनुभव करता है और वही तो अंतर्यामी जो आत्मज्ञ को मैं के रूप में अनुभव में आ रहा है सब का प्रवर्तक है तो आत्मज्ञ भी सबका प्रवर्तक हो गया सर्वांतर्यामी के रूप में तो सब हो गए उसके प्रयोज्य तो फिर उससे प्रयोज्य जो होगा उसी को मानना पड़ेगा आत्मज्ञ का प्रयोजक भी तो ये विरोध है इसलिए दूसरे विकल्प की आशंका की थी पूर्व ने कि यदि पुरुष विशेष सभी पुरुष आत्मज्ञ के द्वारा ही प्रवर्त्य होने से नहीं नियोक्ता बन सकता तो वेद को नियोक्ता माना जाए आत्मज्ञ का इस पक्ष का भी निराकरण करते हुए ये कहा गया कि शास्त्र यौनित्व अधिकरण के अनुसार ये जो आपका वेद है वह ब्रह्म का कार्य है जिस ब्रह्म का कार्य वेद है वही ब्रह्म मैं हूं ऐसा प्रतिपल अनुभव करने वाला जो आत्मज्ञ माना जाएगा उस आत्मज्ञ का ही कार्य वेद है ब्रह्म का कार्य का मतलब क्योंकि आत्मज्ञ और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है तो स्वयं के कारण रूप आत्मज्ञ का प्रवर्तक आत्मज्ञ का कार्य स्थानीय वेद नहीं बन पाएगा नियोक्ता नहीं हो पाएगा यदि ये कहें कि वेद को ब्रह्म का कार्य मानने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मज्ञ का प्रवर्तक वेद नहीं बन पा रहा है ये आपने कहा तो वेद को नित्य माना जाए तो नित्य वस्तु किसी का भी कार्य नहीं होती है तो ब्रह्म का भी कार्य नहीं होगी तो वेद नित्य हैं और स्वतंत्र है सबको उनके अनुष्ठेय अर्थ में नियुक्त करने में समर्थ है इस प्रकार यदि शंका करते हैं वेद को आत्मज्ञ का नियोक्ता कहने वाले तो उसका भी समाधान करते हुए कहा गया कि इस पक्ष में भले ही वेद नित्य होने से आत्मज्ञ का कार्य नहीं है ये मानेंगे और लेकिन ऐसे वेद को नित्य वेद को भी आत्मज्ञ का स्वतंत्र होने के कारण आत्मज्ञ का नियोक्ता स्वीकार करेंगे तो वह आत्म आत, आत्म आत्मवेदता ऐसा है जिसमें कोई आकांक्षा ही नहीं अनाप्त कामत तो ही नहीं आप काम है और उसे भी यदि नियुक्त करता है वेद ऐसा अंगीकार करेंगे तो फिर पूर्व में जो दोष बताया गया था कि सभी कर्म सभी के द्वारा सर्वदा कर्तव्य प्राप्त होंगे तो राजस्यादि ब्राह्मण वैश्य के भी कर्तव्य प्राप्त होंगे अग्न, और अग्नि अग्निशोमयाग भी सबका सर्वदा प्राप्तव्य होगा कर्तव्य होगा यह अनुचित दोष आएगा यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं यहां से आगे तदपि शास्त्रीय निये की अवतरण टीका को देखना है तो दस नंबर पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति में टीका में मैं इत्यादि का लिखते हैं टीकाकार असंगी ब्रह्मात्मत्व ब्र्मात्म से कर्मकर्तव्यता शास्त्रेनवादी शास्त्रोर प्रामाण्य अविशेषात् कदा कर्मानुष्ठानंच इति इति तदपि तो असंगी आत्मज्ञान ज्ञानस्य तो ये जो ब्रह्म है वह असंग है। ंग्रहित हैं तो किसी भी कर्मफल तथा क्रिया के साथ जिसका भोक्तृत्व तथा कर्तृत्व संसर्ग नहीं है संबंध नहीं है उसे कहा जाता है असंसर्गी ब्रह्म तो ब्रह्म का किसी क्रिया-फल के साथ भोक्त्रित्वेन रूपेन और किसी क्रिया के साथ कर्तृत्व रूपे न संबंध नहीं है क्योंकि ब्रह्म अकर्ता अभोक्ता है ऐसा जो ब्रह्म है वो है असंगी ब्रह्म और उस असंगी ब्रह्म का यानी अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म का आत्मत्व ज्ञान का मतलब आत्मत्वेन रूपेन ज्ञान आत्मत्व रूप से ज्ञान का मतलब अहंतया अनुभव मय के रूप में अनुभव अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव यह है असंगी ब्रह्मात्मत्व ज्ञान शब्द का अर्थ और इसमें ये ये ज्ञान हुआ जिसको असंगी ब्रह्मात्मत्व ज्ञानस्य कर्मकर्तव्यता कर्म कर्तव्यता या कृतत्वात ये पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं तो इस प्रकार का आत्मज्ञान भी शास्त्र के द्वारा विहित है यानी प्रतिपादित है जो उपनिषद भाग हैं, ऋग्वेद का उसके द्वारा ये असंगी ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव रूप ज्ञान प्रतिपादित है उपदिष्ट है और कर्म कर्तव्यता कर्तव्यतायाच शास्त्रेन कृतत्वात् और कर्म के कर्तव्यता का ज्ञान भी शास्त्र के द्वारा ही जन्य है असंगी ब्रह्मात्मत्व ज्ञान भी शास्त्र जन्य है और कर्म कर्तव्यता का ज्ञान भी शास्त्र जन्य है जो ऋग्वेद के पूर्ववर्ती तीन भाग हैं मंत्र ब्राह्मण और आरण्यक इनसे विहित हैं कर्म इसलिए इन तीन भागों से कर्म कर्तव्यता का ज्ञान होगा उसे कहा जाए इन तीन भागों से होने वाले ज्ञान को कहा गया कर्म कर्तव्यता का ज्ञान शास्त्र जन्य है करके कर्तव्यता शब्द से कर्तव्यता का ज्ञान लेना तो कर्म कर्तव्यता का ज्ञान भी शास्त्र से उत्पन्न हुआ और असंगी ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभवात्मक ज्ञान भी उपनिषदात्मक शास्त्र से जन्य हुआ तो दोनों भी शास्त्र जन्य होने के कारण क्या होगा तो कहते उभयो उभयोरअपी शास्त्रोह प्रामाण्य अविशेषात तो उभय शास्त्र उभयो हो ये शास्त्रो का विशेषण है तो उभय शास्त्र से लेना पूर्ववर्ती भागत्रय एक शास्त्र वह कर्म कर्तव्यता का ज्ञान कराता है और दूसरा शास्त्र होगा उपनिषद वह असंगित ब्रह्म का आत्म रूप से ज्ञान कराता है ये हो गए चौथा भाग रूप एक विभाग पक्ष और पूर्ववर्ती तीन भाग जो कर्म का ज्ञापन कर रहे हैं वे एक भाग ऐसे दो भागात्मक शास्त्र हुआ और ये दो भाग बने क्यों प्रतिपाद्य विषय भेद से प्रतिपाद्य है एक में सिद्ध वस्तु असंगी ब्रह्मात्मत्व ये है सिद्ध वस्तु उसका ज्ञान उपनिषद से हो रहा है और भागत्रयात्मक जो पूर्ववर्ती एक प्रकरण हुआ उसका प्रतिपाद्य है अनुष्ठेय कर्म उपासना उपनिषद की प्रतिपाद्या है पराविद्या और अपराविद्या है भागत्रय से प्रतिपाद्या इन प्रतिपाद्य विषय भेद को लेकर के दो भाग हो गए जो पहले चार विभागों में व्यक्त था उसके तीन भाग अपरा विविद्या के प्रतिपादक और एक भाग पराविद्या का प्रतिपादक उन दोनों भागों को मिलकर के प्रकरणों को मिलकर के कहा गया कि उभयो उभयोरअपी शास्त्रयो प्राम प्रामाण्य अविशेषात अविशेष का सामान्य तो जैसे उपनिषद प्रमाण है असंगी ब्रह्म का आत्मरूप से ज्ञान कराने वाला उपनिषद भाग जैसे प्रमाण है ऐसे अग्निहोत्रादि कर्म की कर्तव्यता का ज्ञापन करने वाला पूर्व भागत्रयात्मक प्रकरण भी प्रमाण है तो दोनों में प्रामाण्य समान है सामान्य अविशेष का मतलब समान है तो प्रामान्य अविशेषात तो समान प्रामाण्य होने से क्या माना जाए तो जब कर, भागत्रयात्मक कर्मकांडात्मक वेद को, को, को प्रमाण मानेंगे तो वेद की ए, क्या उसके द्वारा प्रतिपादित कर्म में कर्तव्यता ये मेरा कर्तव्य ऐसा स्वीकार करके कर्म में प्रवृत्ति होगी क्योंकि वो प्रवर्तक है इससे यदि प्रवर्तक होगा तो कर्म कांड का सार्थक क्या है कर्मकांड की सार्थकता प्रवृत्ति निवृत्ति कराने में है और ज्ञान कांड अकर्तृ अभोक्तृ ब्रह्म का ज्ञान कराएगा आत्म रूप से तो दोनों भी समान रूप से प्रमाण होने से और दोनों का साथ साथ अनुष्ठान असंभव होने से युगप मैं अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म हूं और यह मेरा कर्तव्य है अग्निहोत्रादि ऐसा युगपत परस्पर विरोधी दो ज्ञानों का होना संभव नहीं है योगपद्य असंभव है इसलिए क्या माना जा इनमें कादाचित तत्व माना जाए? कभी कर्म की कर्तव्यता तो कभी ज्ञान की ज्ञान अवस्था ये शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं कि कदाचित आत्मज्ञानम कदाचित कर्मानुष्ठान इति शे तो आत्मज्ञान को काचित मान लिया जाए यानी कि हमेशा अकर्त्री अभोक्त्री असंग ब्रह्म मैं हू यही ज्ञान निरंतर रखे जब कर्म का समय आ जाएगा तो उस समय कर्म की कर्तव्यता का अनुभव कर ले जब ये ज्ञान हो जाए जब उस कर्म की कर्तव्यता को संपन्न करने के बाद अवकाश है तो उस समय असंग अकर्त ब्रह्म हूं ऐसी भावना करें इस प्रकार दोनों को स्वीकार करते हैं तो शास्त्र का समान प्रामाण्य स्वीकार करना बन, बन जाता है नहीं तो एक में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी ना इस प्रकार की शंका पूर्वपक्षी कर रहे हैं कि तदपि शास्त्रेण इति चेत तो तदपि में तब्द तद का अर्थ है आत्मज्ञान अकर्त असंगी ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव रूप ज्ञान का भी ज्ञापक उत्पादक विधियत उत्पाद्य शास्त्रेण तो ये ज्ञान भी शास्त्र से ही हो रहा है इसी सूत्रात्मक वाक्य का स्पष्टीकरण है टीका में भाष्य में भाष्य में ही यथा और यथा इत्यादि की अवतरण टीका है तदेव विवृण्ती यथा तदेवने सूत्र का ही विवरण भगवान भाष्यकार यथा इत्यादि से करते हैं यथा कर्म कर्तव्यता शास्त्रेण कृता तथा तदपी आत्मज्ञानम तस्व कर्मिनः शास्त्रेण विधीये चेत यहाँ तक भी वर्णन है कि जैसे कर्म की कर्तव्यता शास्त्र के द्वारा बताई जा रही है कर्म कर्तव्यता से लेना कर्म कर्तव्यता का ज्ञान तो कर्म कर्तव्यता का ज्ञान जैसे शास्त्र जन्य है यज्जीव अग्निहोत्र जोहोतिशावचनों के द्वारा जन्य है अग्निहोत्रादि कर्म के कर्तव्यता का ज्ञान दृष्टांत हुआ ऐसे में कहते तथा दारे कथा सूत्रस्थ अर्थ कर दिया कर्मिनः शास्त्रेन तधीय तो जिसके लिए अग्निहोत्रादि कर्म का विधान शास्त्र करता है उसी को आत्मज्ञान का भी विधान यानी आत्मज्ञान का अधिकारी उसी को बताता है उपनिषद ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो न विरुद्ध अर्थबोधकानुपत्ति इससे पहले सूत्र रूप से शंका का समाधान किया जा रहा है पूर्व पक्षी के फिर नहीं इत्यादि से विवरण आएगा तो सूत्रवाक्य की अवतरण टीका को देखिए स्वाभाविक अकर्तात्म बोधे न एव बोध सकृदुत्पन्न कर्तृताबोधबाधना तो पुनः शास्त्रेण कर्तव संे तो तेक आत्मा स्वतः अभोक्ता उपाधि संसर्ग से आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आता है इसलिए गीता ने कहा पुरुष प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान ये भोक्तृत्व पुरुष में प्रकृतिज जो गुण है सुख दुख इनका भोक्तृत्व पुरुष में कब आता है जब वो प्रकृतिस्थ हो जाता है पुरुष का प्रकृतिस्थ होना है प्रकृति में तादात्म्य करना और प्रकृति शब्द से लेना प्रकृति का परिणाम विशेष कार्य संघात जैसे अंगूठी ये सोने का परिणाम विशेष होने से सोना कहलाती है ऐसे प्रकृति का ही परिणाम है कार्य करण संघात कार्य यानी स्थूल शरीर करण यानी सूक्ष्म शरीर और इनका संघात यानि समूह यह प्रकृति है प्रकृति का परिणाम होने से और इसमें आविद्यक तादात्म्य अभिमान पुरुष का हो जाता है जीव का हो जाता है तो माना जाता है जीव प्रकृतिस्थ हो गया इसी प्रकृति को यानी कार्यक्रम संघात को मैं समझ रहा है तादात्म्य रूप से कार्यक्रम संघात को ही मैं के रूप में ग्रहण करना पुरुष का प्रकृतिस्थ होना है शरीर में अहंता ममता करना कार्यक्रम संघात में और फिर जाकर के भोक्ता बन जाता है गीता ने कहा और कर्ता भी कैसे होता है तो प्रकृते क्रियामानानी गुणय कर्मानी सर्वश अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्य पुरुष में स्वतः कर्तृत्व तो नहीं है किंतु प्रकृति के जो गुण है प्रकृति के गुण है ये कार्यकरण संघात जिसको पहले प्रकृति स्थ प्रकृति शब्द से कहा जा रहा था प्रकृति के परिणाम रूप कार्यक्रम संगात को गीता के इस श्लोक में प्रकृते क्रियमानी गुणे कर्मानी सर्वशामे में गुणे शब्द से लिया गया कार्यक्रम संगात को तो प्रकृति के जो गुण हैं यानी परिणाम विशेष है शरीर इंद्रिया मन बुद्धि ये हैं प्रकृतिज गुण और जो भी शास्त्रीय अशास्त्रीय कर्म किए जा रहे हैं वह किससे हो रहे हैं या तो कायिक हैं शरीर से हो रहे हैं या तो वाचिक यानी इंद्रियों से हो रहे हैं और या तो मन से हो रहा है मानस ये तीन प्रकार हैं ना निर्वर्तक भेद से कर्म के तीन प्रकार होते हैं कायिक वाचिक मानसिक तो शरीर निर्वर्त हुए कायिक इंद्रिय निर्वर्त हो गए वाचिक और मनोनिवर्तित कर्म हो गए मानसिक और ये शरीर भी इंद्रिया भी और मन भी प्रकृति के गुण है और इन प्रकृति के गुणों से किए जा, जा रहे हैं सारे कर्म जितने भी कर्म हैं वो सब के सब चाहे शास्त्र विहित कर्म हो या शास्त्र निषिध हो शरीर इंद्रिय मन से ही हो रहा है और यह आत्मा नहीं है अनात्मा है लेकिन इनमें तादात्म्य अभिमान करके अहंकार है इन प्रकृति के गुणों में तादात्म्य अभिमान इसे अहंकार कहा गया और इससे विमूढ़ हो गया है आत्मा यानी अंतकरण जिसका बुद्धि जिसकी विमूढ़ हो गई है का मतलब कार्यकरण संज्ञा से अलग आत्मस्वरूप का निर्धारण नहीं कर पा रही है ऐसा व्यक्ति अपने आप को कर्ता समझता है। का मतलब आत्मा में कर्तृत्व भी शरीर इंद्रिय मन रूप उपाधि के कारण है औपाधिक है और भोक्तृत्व भी प्रकृति शब्दित शरीर इंद्रिय मन रूप उपाधि के कारण है और कठोर निषद ने भी बताया आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याह मन ऐसे तो शरीर इंद्रिय मन से युक्त यानी तादात्मन आत्मा भोक्ता कहलाता तो इस प्रकार आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व कार्यकरण संघातरूप उपाधि निमित्तक होने से औपाधिक आव, हुआ आरोपित हुआ और इस उपाधि से विविध तो जो आत्म स्वरूप है निरुपाधिक जो आत्म स्वरूप है उसमें स्वतः न तो कर्तृत्व है न तो भोक्तृत्व है उसे यहां पर कहा गया कि स्वाभाविक जो अकर्त्री आत्मा है स्वाभाविक का अर्थ है स्वरूपतः तो उपाधि के बिना निरुपाधिक आत्मस्वरूप कैसा है तो वह अकर्ता है स्वतः आत्मा अकर्ता है ऐसा स्वतः अकर्ता जो आत्मा उसका बोध यानी ज्ञान वो हुआ निरूपाधिक आत्मस्वरूप का अकर्तृत्व रूपेन अनुभव कि मैं स्वतः अकर्ता ब्रह्म हूं ये निश्चय कहा गया स्वाभाविक अकर्त्र आत्मबोध और ये जो आत्मबोध है ये सकृत उत्पन्न ये आत्मबोधे का विशेषण है सकृत का होता एक बार असकृत का होता है बार बार तो आत्मज्ञान एक बार उत्पन्न होता है जो दृढ़ अप्रोक्ष आत्मज्ञान है फल परसाई समूल अध्यास का निवर्तक वो बार बार नहीं होता एक बार होता है और एक बार हो करके करता क्या है जैसे एक बार दृढ़ अप्रोक्ष अनुभव तत्वमशादी शास्त्रों से हुआ अहम ब्रह्मास में ऐसा तो वह अपने उत्पत्ति के साथ ही साथ समूल अध्यास का बाधक बन जाता है वह अध्यास है दो प्रकार का ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास अर्थाध्यास है द्वैत प्रपंच ज्ञाध्यास है द्वैत प्रपंच का ज्ञान भ्रांति भ्रम ये कहा जाता है ज्ञाध्यास के पर्यावाचक शब्द अध्यास ज्ञान भ्रांति भ्रम अयथार्थ ज्ञान विपर्य ये है ज्ञानाध्यास के पर्यावाचक शब्द और अर्थाध्यास के पर्यावाचक शब्द है अध्यारोपित कल्पित औपाधिक ये सब अर्थाध्यास को बताने वाले शब्द हैं इन शब्दों से उपस्थित जो होता है आरोपित पदार्थ उसे कहा गया अर्थाध्यास दो अध अध्यास हुए दोनों अध्यासों का उनके कारणभूत अज्ञान सहित बाधक बन जाता है आत्मज्ञान और वो कितने बार उत्पन्न होकर के बाधक बन जाता है एक ही बार कितने बार बल्ब का स्विच ऑन करने के बाद घना अंधकार जाता है कितना भी घना अंधकार हो एक बार स्विच ऑन कर लिया और बल प्रकाशित हो गया तो उसी समय वो सारा अंधकार दूर हो जाता बार बार स्विच ऑन करने की जरूरत अंधकार को निवृत्त करने के लिए नहीं है ऐसे अंतर अंधकार जो समूल अध्यास है उसका निराकरण करने के लिए एक बार अंदर में आत्मबोध उत्पन्न हो जाता है और वो कैसा आत्मबोध तो स्वाभाविक अकर्त्री आत्मबोध वो सकृत उत्पन्न हुआ और उससे समूल अध्यास बाधित होता है इसे आगे कहा टीका में टीकाकार ने कि सकृद उत्पन्न एवं कर्तृता बोध बाधा तो, तो आत्मा में कर्तृत्व ये है अर्थाध्यास मैं कर्ता आत्मा में कर्तृत्व का अध्यायूप है और मैं करता हूं यह अनुभव है भ्रांति रूप कर्तृत्व बोध इसे अध्यास कहा जाएगा कर्तृत्व बोध कोई प्रमाण नहीं है कर्त आत्मा में आत्मा करता है इत्याकारक निश्चय रूप जो ज्ञान ये है भ्रम जैसे रस्सी का सर्प रूप से निश्चय भ्रम है अध्यास है ऐसे आत्मा का बोध, मैं करता हूं मैं भोगता हूं ये ज्ञान कर्तृत्व भोक्तृत्व का अपने में इसे कहा गया भ्रम अध्यास रजू में सर्प सर्पभ्रम के तरह यह अध्यास है और इस अध्यास का बोध का बाद हो जाता है कब तो एक बार उत्तम अधिकारी के चित्त में अहम् ब्रह्मास्मि अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्मास्मि इस एक बार के अनुभव से ये बाधित हो जाएगा कर्तृत्व तो बोध और एक बार बाधित हो गया तो वो हमेशा के लिए बाधित ही रहेगा बार बार फिर उसमें सत्य तो बुद्धि नहीं होगी जैसे एक बार यह निश्चय हो जाता है कि मरुदेश में फैले हुए सूर्य किरणें वो सूर्य किरण ही है जल नहीं है उसमें जल की तो भ्रांति है ये एक बार सूर्य किरणों का निश्चय हो जा तो फिर उसमें अध्यारोपित जो जल है वो हमेशा के लिए बाधित होता है जिसको ये ज्ञान हुआ सूर्य किरणों का उसके लिए और जिसको बाधित हुआ ही नहीं है सत्य ही प्रतीत हो रहा जल उसे दौड़ाता हरिण को और जिसको बाधित हुआ है विवेकी पुरुष को उसे जल चरमचु से दिखने पर भी विवेक नेत्र उसका हमेशा के लिए खुल गया तो वो विवेक नेत्र से उसे वो बाधित ही दिखेगा इसलिए उसका प्रवर्तक नहीं बन पाएगा उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी जल पीने के लिए प्यासा होने पर भी ऐसे ही यहां पर कहा कि सकृद उत्पन्न एवं कर्तृत्ताबोध न पुनः शास्त्रेन शास्त्रेण कर्तृत्वबोध संभवती तो शास्त्र से दोबारा फिर कर्तृत्वबोध उत्पन्न नहीं होगा न संभवती न उत्पन्न देते एक बार बाधित हुआ कर्त्रित्व, तो कर्तवित ही रहेगा और शास्त्र यदि बाधित अर्थ विषय ज्ञान का जनक होगा तो अप्रमाण हो जाएगा ना प्रामाण्य माना जाता है अनधिगत अबाधित अर्थ को ज्ञान जनकत्व ये प्रामाण्य है और बाधित कर्तृत्व विषय तो का ज्ञान यदि शास्त्र से फिर होता है कहेंगे तो तो भ्रांति का उत्पादक शास्त्र हुआ फिर वो अप्रमाण हो जाएगा उसमें प्रामाण्य नहीं रहेगा इस अभिप्राय से कहते हैं कि पुनः शास्त्र तो न कर्तृत्व बोध न संभवती इस अभिप्राय से पूर्व शंका का निराकरण करते हुए भास्कर भगवान ने पहले सूत्र लिखा कि न विरुद्धार्थ बोधकत्व अनुपपत्ते तो न यानी ये शंका करना भी उचित नहीं है क्या शंका कर रहे थे पूर्व पक्षी कि दोनों भी शास्त्र सम प्रमाण है दोनों में भी प्रामाण्य समान है दोनों में यानी किस में यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोती इत्यादि कर्मकांडीय शास्त्र में कर्म की कर्तव्यता को बताने वाले शास्त्र में और अकर्त्री निर्विशेष आत्मा का ज्ञान कराने वाला उपनिषद रूप शास्त्र में समान प्रामाण्य होने से कभी कर्म की कर्तव्यता तो कभी आत्मज्ञान ऐसा आ, माना जाए सह समुच्चय संभव नहीं है तो क्रम समुच्चय कभी ये कभी वो इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए कह रहे हैं कि ये शंका नहीं करनी चाहिए क्यों तो कहते इसलिए कि विरुद्धार्थ बोधकत्व अनुपत्ति शास्त्र में परस्पर विरोधी अर्थ का ज्ञान जनकत्व अनुचित है अनुपन्न है असिद्ध है तो कर्म की कर्तव्यता और अकर्त्री आत्मा मैं हूं ये दोनों कर्म का कर्तव्यता ज्ञान तथा अकर्त्री आत्म स्वरूप का ज्ञान ये दोनों परस्पर विरोधी अर्थ हैं और इन परस्पर विरोधी अर्थ का अने विरोधी ज्ञान का उत्पादक नहीं बन पाएगा शास्त्र इसे कहा कि विरुद्धार्थ बोधकत्व अनुपपत्ते आगे है कृता कृता संबंधित तद विपरीत शक्यम् ये उसी का विवरण है जो सूत्रात्मक शंका थी बोधकत्व अनुपपत्ते इस हेतु का विवरण है कि एकस्मिन कृता संबंधित और तद विपरीतत्व चोधित न शक्यम ऐसा करना कि शास्त्र एकस्मिन यानी एकस्मिन पुरुष है एक ही अधिकारी को कृता कृताकृत संबंधित्व का ज्ञान भी कराएगा और विपरीत का यानी कर्म असंगी आत्मा का भी ज्ञान कराएगा यह संभव नहीं है कृता कृता कृता कृता संबंधित का तो मतलब हुआ कृत यानी इस समय क्रियमान जो कर्म है उसको कृत कह रहे हैं आकृत कहते हैं भविष्य में किया जाने वाला कर्म और उनके साथ असंबंधित्व ज्ञान यानी असंगता का ज्ञान और तद विपरीत हुआ यह कर्म हमारा कर्तव्य है ये ज्ञान इन दोनों ज्ञानों का कृता कृता इसमें तामे दीर्घ है ना तो दीर्घ है तो असंबंधित्व ऐसा निकालना असंबंधित्व का अर्थ है असंगत तो कर्म से असंग ताका ज्ञान और कर्म कर्तृत्व का ज्ञान ये मेरा कर्म कर्तव्य है इत्याकार ज्ञान ये दोनों परस्पर विरोधी ज्ञान हैं इनका उत्पादक शास्त्र नहीं हो पाएगा कैसे तो कहते जैसे एक ही अग्नि को उष्ण और शीत ऐसे परस्पर विरोधी दो स्पर्शन से स्पर्शों से युक्त बताना विरुद्ध हैं। तो है तो शी, अग्ने शी, शी, शी, शीतता उष्णताम उष्णता ऐसा लगाना अग्ने है शीतताम इव अग्ने उष्णता तो एक अग्नि में जैसे शीतता यानी शीत स्पर्श उष्णता यानी उष्ण स्पर्श दोनों से युक्त अग्नि है यह बताना जैसे संभव नहीं है ऐसे आत्मा अकर्ता है इसका ज्ञान कराना और आत्मा का ये कर्तव्य है ये ज्ञान दोनों परस्पर विरोधी होने के कारण शास्त्र से नहीं हो पाएंगे थोड़ी टीका है कृता इत्यत्र शब्द से लेना यानी कृता कृता संबंधित्व इसमें जो कृत शब्द है उससे लिया जा रहा है ईदानी यानी ईदानीम कृतम यानी समय जो किया गया किया गया को या किया जा रहा है वो को वर्तमान में भी अक्त प्रत्यय होता है और अकृतम का मतलब इतः परम कर्तव्यम इतः परम का है भविष्य में जो किया जाने वाला तो इस समय किया जाने वाला जो कर्म है उसका मैं निर्वर्तक हूं और भविष्य में इस कर्म के पश्चात मेरा यह कर्तव्य होगा इत्याकारक ज्ञान ये होगा कर्म संबंधिता का ज्ञान और यहां है असंबंधिता तो असंबंधिता का मतलब होगा न तो मेरा वर्तमान में कोई कर्तव्य है इदानी ईदानी न वर्तमान में न भविष्य में कोई कर्तव्य है कृतकर्म तथा कर्तव्य कर्म से असंगही मैं हूं ये ज्ञान होगा कृता कृताकृता संबंधित्व ज्ञान उसका उत्पादक भी शास्त्र को मान ले और कर्म की कर्तव्यता का भी ज्ञान का उत्पादक मान ले ये नहीं बन पाएगा तद विपरीत शब्द से लेना कर्म कर्तव्यता ज्ञान को अब न च इष्ट योग चिकित्सा आत्मनो अनिष्ट वियोग चिकित्सा चास्त्र कृता इत्यादि की अवतरण टीका है इसे देखिए एवं तावत नियोगा विषय अकर्त्री आत्मदर्शित्वात अकर्तृआत्मदर्शिवात्जनाथिभा विदुषो न कर्म उक्तम। ये है व्रत कथन, तो कथन पूर्वक अवतरण लिख रहे हैं अभी तक क्या कहा गया उसे कह रहे हैं कि नियोग अविषय कर्त्री आत्मदर्शित्वातो अविषकृ आत्मदर्शिवात्दुष प्रयोजनाथिताच विदुषो न इति उतम यानी विदुषो न आत्मज्ञानी का कर्म कर्तव्य नहीं है यह प्रतिज्ञा है विदुषो न कर्म यानी विद्वान के द्वारा अनुष्ठेय कोई कर्म नहीं है उनके अपने प्रयोजनार्थ क्यों कर्म कर्तव्य नहीं है उनका तो कहते इसलिए क्योंकि गीता ने भी कहा ना कृत कृत्य सद बुद्धवा बुद्धिमान सत्त कृत कृत्य भारत तो ये तत्का अर्थ है ब्रह्मात्म एक पुरुषोत्तम स्वरूप और उसे जान करके कृतकृत्य हो जाता है तो वही यहां पर भी कह रहे हैं टीकाकार की विदुषो न कर्म यानी विद्वान का कोई भी कर्म कर्तव्य नहीं है विद्वान का मतलब शब्दार्थ ज्ञानवान ये नहीं ब्रह्म का आत्म रूप से करामलक व साक्षात्कार हो रहा है जिसको सारा द्वैत प्रपंच तथा द्वैत ब्रह्म ज्ञान बाधित हो गया है जिसका वह है विद्वान इसमें हेतु बताते हैं दो विद्वान का कोई भी कर्म कर्तव्य न होने में पहला है कि नियोग अविषय दर्शित्वातो विद्वान जो है अपने आप को किसी विधि का विषयभूत जो आत्मा है तदात्मक नहीं समझता विधि का नियोग शब्द का अर्थ है विधि तो नियोग विषय कहा जाता है विधि के अधिकारी को शास्त्र जिसको विधान कर रहा है कि ये करो ये मत करो इसे कहा गया विधि विषय तो विधि विषय जो शास्त्र विधि विषय बन जाता है जीव तो जीव को अनाप्त काम को तो शास्त्र कहता है यह करो यह मत करो तो ये कहते हैं कि नियोग अविषय अकर्त्री आत्मदर्शित्वा तो में नियोग का विषय तो हो जाएगा जीव अविषय हो जाएगा ब्रह्मज्ञ अविषय है ऐसा ब्रह्म नियोग का अविषय है निरूपाधिक स्वरूप और उस निरूपाधिक आत्मस्वरूप को वो अकर्ता भी है निरूपाधिक आत्मा अकर्ता है और उसी को नियोग के अविषय अकर्तृ आत्मस्वरूप का ही मय के रूप में प्रतिपल दर्शन करना जिसका शील हो गया है स्वभाव हो गया उसे कहा जाता है नियोग अविषय अकर्त्री आत्मदर्शी का मतलब ब्रह्मनिष्ठ और ऐसा जो विद्वान है वह आपकाम है आपतकाम होने से प्रयोजनार्थित्वाभावाच्य उसमें प्रयोजनार्थिता भी नहीं होगी वह प्रयोजन का भी आकांक्षी नहीं रहेगा इसलिए उसका कोई अपने लिए कर्तव्य शेष नहीं है ये बात अभी तक की चर्चा में भगवान भाष्यकार ने कही है ये टीकाकार ने उक्तानुवाद किया क्या नाम व्रतानुवाद किया अब अब क्या कहने जा रहे हैं शंका करने वाले तो कहते ईदानिम स्वतः इानागव प्रयोजनाथितावुषो विदुष् स्वर्गकामो यजेत शास्त्रेण साधीये ये, एव ये कहते हैं कि स्वतः इनिष्ट संयोगप्रयोजना का अभाव विद्वान में है इष्ट निष्ट संयोग वियोग शब्द का अर्थ है यथा संख्य मनुदेश समान को लगा करके इष्ट के साथ संयोग को जोड़ दीजिए अनिष्ट के साथ वियोग को जोड़ दीजिए तो इष्ट संयोग इष्ट यानी सुख तो सुख का संयोग और अनिष्ट का वियोग यानी अनिष्ट की निवृत्ति ये है फल सुख संयोग यानी प्राप्ति और दुख का वियोग यानि निवृत्ति इसे कहा गया प्रयोजन और इस प्रकार के प्रयोजन को चाहने वाला कहलाता है इष्टानिष्ट संयोग वियोग रूप प्रयोजन अर्थी प्रयोजनार्थी कहलाएगा इस फल को सुख प्राप्ति को दुख निवृत्ति को चाहने वाला उसे कहा जाएगा प्रयोजनार्थी उसमें रहने वाला धर्म होगा प्रयोजनार्थिता यह किसमें रहेगी अज्ञानी में और विद्वान में ये सब निवृत्त होगी प्रयोजनार्थिता क्यों तो कहते हैं आप तक तो काम हो जाता है आप तक तो का से आनंद उसे प्रतिपल अनुभव में आता है दुख रहित आनंद इसलिए उसे इस प्रकार का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन की अर्थिता इच्छा नहीं रहेगी इच्छा भावेपी प्रयोजनार्थिता भावेपी का अर्थ निकलेगा इच्छा भावेपी विदुष स्वर्ग कामो यजेत शास्त्रे नैव सापि आधीयते तो स्वतः तो ब्रह्मज्ञ में सुख प्राप्ति की और दुख निवृत्ति की आकांक्षा नहीं है प्रयोजनाथिता नहीं है तो भी स्वर्ग कामो यजेत ये, ये शास्त्र क्या करेगा कि विद्वान में स्वर्ग रूप जो सुख है उस स्वर्ग रूप सुख के संयोगार्थिता को उत्पन्न करेगा दुख निवृत दु, दुख वियोग रूप प्रयोजनार्थिता को उत्पन्न करेगा कौन शास्त्र ऐसा शंका करने वाले कह रहे हैं हा? अनुवादे न लिखा है आभावे आभावे पी नहीं है, है? इसमें तो है इष्टानिष्ट संयोग वियोग रूप प्रयोजनार्थिता भावे भी वहां है अनुवादे ना। है? ओ, ओ, ओ दूसरी पंक्ति में आ रहा है आप जो पढ़ रहे हैं अनुवादेना ने आशंका में तो अभाव न ठीक है।, है हाँ उत्तर में तो जो आशंके के बाद में पद आया है उसमें अनुवाद न ठीक है लेकिन इष्टानिष्ट संयोग वियोग रूप प्रयोजनार्थिता भावेपी यहाँ पर अभावेपी ये ठीक है मतलब प्रयोजन की आकांक्षा विद्वान में न होने पर भी वह आकांक्षा भी प्रयोजन की उत्पन्न करेगा स्वर्ग कामो यजत तो इत्यादि शास्त्र प्रयोजनार्थता का भी आधान करेगा और फिर उस प्रयोजन पहले प्रयोजन की इच्छा उत्पन्न करेगा और फिर कहेगा कि पहले कहेगा कि ये प्रयोजन की इच्छा करो और फिर उस इच्छा का विषयभूत प्रयोजन की प्राप्ति का साधन भी बताएगा याग करो तो स्वर्ग कामो यजेत इति शास्त्रीय न एव सापि आधीयते तो किस प्रकार होगा फिर वो स्वर्ग कामो यजेत का अर्थ तो का कार ने तीन नंबर में टिप्पणी कार ने लिखा कि सापी प्रयोजनाथिता साब्द का अर्थ है प्रयोजनाथिता स्वर्ग काम सजेतच इतव उभयम उभयम् शास्त्रेण थे तो स्वर्ग कामो स्वर्ग कामस्यात इससे प्रयोजनार्थिता का आधान कर दिया और यजेतच उससे फिर साधन बताया साधन का विधान इस प्रकार दोनों भी बातें शास्त्र बताएगा ये यदि कहा जाए तो साधीये इति इत्याशंक्य आगे कहते हैं स्वभावत प्राप्त प्रयोजनार्थिता अनुवादेन तद उपाय मात्र शास्त्रे न बोध्य न तो तो ये दोनों का विधायक शास्त्र को मानेंगे तो वाक्य भेद नाम का दोष भी आता है और इच्छा में कृति रूप दोष भी आता है वो है ही है कृति साध्य नहीं है वो और अविधे भी है ये सब दोष इस पक्ष में दिखाए जा रहे हैं इसलिए ये पूर्व पक्ष की इस प्रकार की शंका भी अनुचित है इसे कहा जाएगा तो इति आशंके के बाद वाली टीका तथा भाष्य की चर्चा हम लोग बाद कल करते हैं ओम वे मन